अनोशो टॉक जिन खो जा तिन पाइया नंबर एट पहली बात तो ये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 बाहर से जो देखने आएगा अगर वो कहे कि बाया और दाया हाथ एक ही है तो गलत कहता है क्योंकि बाया बिल्कुल अलग है दाया बिल्कुल अलग जब मेरे करीब आके समझेगा तो पाएगा बाया अलग है दाया अलग है दाया दुखता है बाया नहीं दुखता है। दाया कट जाए तो बाया बच जाता है एक तो नहीं लेकिन मेरे भीतर और प्रवेश करे तो पायेगा कि मैं तो एक ही हूं जिसका बाया है और जिसका दाया है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 और शरीर की जो यात्रा है उसकी तैयारी कुंडलीय है शरीर के भीतर में जो गहरे से गहरे अनुभव हैं, उन गहरे अनुभवों का जो मूल केंद्र है वो कुंडलीय है असल में जैसा हम शरीर को जानते हैं और जैसा शरीर शास्त्री जानता है शरीर उतना ही नहीं शरीर उससे बहुत ज्यादा है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 दोनों का एक ही जन्मदिन था और गांव के लोग लोगों उनको कुछ भेंट करना चाहिए नहीं नहीं ट्रेन चली थी तो उन्होंने कहा हम तुम्हें टिकट भेंट करते हैं तुम ट्रेन में घुमा दो और इससे बढ़िया क्या हो सकता था उनको तो वो दोनों ट्रेन में गए अब वो हर चीज के लिए उस थे की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो कोई शरबत की बोतल बेचता हुआ आदमी आया उन्होंने तो सोचा कि हमें भी चटनी चाहिए तो उन्होंने कहा एक बोतल ले लें और आधी आधी चखने फिर अच्छी लगे तो दूसरी भी ले सकते तो पहले आदमी ने आधी बोतल चखी जब वो आधी बोतल चख रहा था तभी एक टनल में बोबदे में गाड़ी प्रवेश कर गई दूसरे आदमी ने उसके हाथ से बोतल छीनी भाई तुम बुरी मत पी जाना आधी मुझे तो दोस्त कहा कछु नहीं मर आई है इसको तुम छू नहीं मत क्यूँकी इसने मुझे अंधा कर दिया है टनल में गाड़ी चली गई थी जो पूर्वगामी था जो तो उसने उस बोतल को पिया था तो उसने उसको छू नहीं मत भूल के मत छूना मैं अंधा हो गया हूं स्वाभाविक थे जो पूर्वगामी है वह हमें कारण मालूम पड़ता है लेकिन शक्ति जहां से आ रही उसका हमें पता ही नहीं और जब तक ना जाए तब तक पता नहीं और भी आ सकती है वहां से तो उसका भी हमें पता नहीं और कितनी आसक्ति इसका भी हमें पता नहीं ये जो सोया हुआ कुंड है अचेतन इसमें से जितनी शक्ति जग जाती है वो कुंडलनीय कुंद तो है कुंड तो अचेतन है कुंडलनी चेतन है कुंड तो सोई हुई शक्ति का नाम है कुंडलनी जागी हुई शक्ति का नाम उसमें से जितना हिस्सा जाग के ऊपर आ गया उस कुंड से जितना बाहर आ गया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 तो वह नहीं आएगी इससे उल्टा भी हो सकता है इससे उल्टा भी हो सकता है कि कोई आदमी बहरा है और अगर वो अपनी अंगुली से बहुत ज्यादा संकल्प करे सुनने का तो अंगुली भी सुन सकती है ऐसे लोग हैं जमीन पर आज भी जो शरीर के दूसरे हिस्सों से सुनने लगे हैं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 फिर कितने ही अच्छे कान हो हमारे पास वो तो कितने ही अच्छे हाथ हो प्रकाश का अनुभव नहीं हो सके तो जब कुंडली तुम्हारी जागनी शुरू होती है तो वो कुछ ऐसे नए द्वारों पर भी चोट करती जो सामान्य नहीं है जिनसे तुम्हें कुछ और चीजों का पता चलना शुरू होता है जो कि इन आंखों से पता नहीं चलता था इन हाथों से पता नहीं चलता अगर ठीक से कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी अंतर इन्द्रियों पर चोट होनी शुरू हो जाती है अभी भी तुम्हारी कुंडलनी की शक्ति ही इन आंखों को और कानों को चला रही है लेकिन ये बहिर इंद्रिया है और बहुत छोटी सी मात्रा कुंडलनी की इनको चला लेती है अगर तुम उस मात्रा में थोड़ी सी भी बढ़ती कर दो तो तुम्हारे पास अतिरिक्त शक्ति होगी जो नए द्वारों पे चोट कर सके जैसे कि हम से पानी बहा दें अगर पानी की छोटी सी मात्रा हो तो पानी की एक लीक बन जाएगी और फिर पानी उसी में से बहता हुआ चला जाएगा लेकिन पानी की मात्रा एकदम से बढ़ जाए तो तत्काल नई धाराएं शुरू हो जाएंगी। क्योंकि उतने पानी को पुरानी धारा ना ले जा सके। तो कुंदलनी को जगाने का जो गहरा शारीरिक अर्थ है वो यह है कि इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास हो कि तुम्हारे पुराने द्वार उसको बहाने में समर्थ न रह जाए तब अनिवार्य रूप में उस ऊर्जा को नए द्वारों पर चोट करनी पड़ेगी जो तुम्हारी नई इन्द्रियां जगनी शुरू हो जाएगी उन इंद्रियों में बहुत तरह की इंद्रियां हैं। उनसे टेलीपैथी होगी कलरवाइंस होगा तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी कुछ सुनाई पड़ने लगेंगी जो कि कान की नहीं है आंख की नहीं है तुम कुछ चीजें अनुभव करने लगोगे जिनमें तुम्हारी किसी इंद्रिय का कोई योगदान नहीं है तुम्हारे भीतर नई इंद्रियां सक्रिय हो जाए और इन्हीं इंद्रियों की सक्रियता का जो गहरे से गहरा फल होगा वो तुम्हारे शरीर के भीतर जो अद्रश्य लोक है जिसको आत्मा हम कह रहे हैं तुम्हारे शरीर का जो सूक्ष्मतम अद्रश्य छोर है उसकी प्रतिति उसे पकड़ने शुरू हो जाएगी तो ये कुंडलनी के जागने से तुम्हारे भीतर संभावनाएं बढ़ेंगी शरीर से काम शुरू होगा दूसरी बात मैंने छोड़ दी ये साधारणता प्रयोग हुआ है कुंडली को जगाने का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 कोई इंद्रिय नहीं जागेगी नहीं कोई अतिय अनुभव नहीं होंगे और आत्मा का अनुभव एकदम खो जाएगा और सीधा परमात्मा का अनुभव होगा कुंडलनी की शक्ति जगा के जो अनुभव होंगे वो तुम्हें पहले आत्मा का अनुभव होगा और उसके साथ एक प्रती होगी कि दूसरे की आत्मा अलग है मेरी आत्मा अलग है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 मुझे अगर मेरे ही पास आना हो तो भी मुझे दूसरे के माध्यम से आना पड़े और अगर मुझे अपनी ही शक्ल तो देखनी हो तो भी मुझे एक आईना रखना पड़े अभी विजुल की लंबी यात्रा है कि आईने में मेरी शक्ल जाएगी और आईने से वापस लौटेगी तब मैं देख पाऊंगा यह इतनी यात्रा है लेकिन अपनी शक्ल को सीधा देखना निकटतम तो है लेकिन कठिनतम भी मेरा दोस्तों है ना तो तो ये जो कुंडलनी की छोटी सी शक्ति को उठाकर थोड़ी लंबी यात्रा तो होती क्योंकि तो इंद्रियों का सारा का सारा अंतर इंद्रियों का जगत खुलता है और आत्मा पर पहुंचते हैं फिर वहां से छलांग तो लेनी ही है लेकिन बड़ी सरल हो जाती क्योंकि तो जिसको आत्मानुभव हुआ जिसने अपने को जाना और आनंद पाया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 ये मेरा होना भी व्यर्थ अनावश्यक है इसलिए इससे भी तुम छलान लगाओगे ही एक दिन तुम कहोगे कि अब मैंने होना जान लिया अब मैं ना होना भी जानना चाहता मैंने बींग भी जान लिया अब मैं नॉन बीइंग भी जानना चाहता हूं मैंने जान लिया प्रकाश अब मैं अंधकार भी जानना चाहता और प्रकाश कितना ही बड़ा हो उसकी सीमा है और अंधकार असीम और बींग कितना ही महत्वपूर्ण हो फिर भी सीमा है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 संभव हो क्योंकि वो कहेगा भी मुझे बहुत काम हम अपने को खोने से डरते क्यों है हम अपने को खोने से इसी डरते हैं कि काम तो बहुत करने को है मैं खो दूंगा तो फिर काम कौन करेगा एक मकान बनाया वो अधूरा है मैं पूरा बना लू फिर तैयार हो जाऊंगा लेकिन तब तक दूसरे काम अधूरे रह जाएंगे असल में कान की वासना कुछ पूरा करना है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 अब तुम घरते इसको भी क्या बताना है अब इसको भी जाने दे। तब तुम कुंड में डूब जाते कुंड में डूबना निर्वाण है अगर सीधा कोई डूबना चाहे तो कुंडली नहीं मारने में आती इसलिए कुछ मार्गो ने उसकी बात नहीं की जिन्होंने सीधे डूबने की बात की उन्होंने उसकी बात नहीं की उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि तो मेरा अपना अनुभव यह है कि वह नहीं संभव हो सका वो कभी एक दो लोगों के लिए संभव हो सकता है लेकिन एक दो लोगों से कुछ हल नहीं है लंबे रास्ते ही जाना पड़ेगा बहुत बार अपने घर पहुंचने के लिए दूसरों के घर के द्वार खटखटाने ही पड़ते हैं, अपने घर पहुंचने के लिए और अपनी ही शक्ल पहचानने के लिए न मालूम कितनी शक्लों को पहचानना पड़ता और खुद को प्रेम करने के लिए न मालूम कितने लोगों को प्रेम करना पड़ता है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 बहुत बार क्रोध करने में उतनी ताकत वह नहीं होती जितना क्रोध रोकने में वह हो जाए। बहुत बार लड़ने में उतनी वह नहीं होती जितना लड़ने से बचने में वह हो जाए। तो मैं इसको उचित नहीं मानता ये ये कंजूस का रास्ता है ये सन्यास है ये कंजूस का रास्ता है वो ये कह रहा है कि इतने में हम इस इधर से बचा लेते इधर से बचा लेते मेरा मानना है कि कंजूस के रास्ते से नहीं चलेगा और जगा लो बहुत अनंत से बचाते क्यों और जगा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 का झरना फूटना शुरू हो जाए तो अनंत उसे तुम चुपता नहीं कर सकते कभी यानी ऐसा कोई क्षण नहीं आखिर जब तुम कह दो कि अब मेरे भीतर जगने को और कुछ विशेष नहीं है। जगने की अवेग्निंग की अनंत संभावना है कितना भी तुम जगा सकते हो और जितना तुम जगाते हो उतना और जगाने के लिए तुम शक्तिशाली होने चले और जब तुम्हारे पास अतिरिक्त होती है एफ्लुएंस होता है तुम्हारे पास अंतर ऊर्जा का तभी तुम उसे उन रास्तों पर खर्च कर सकते हो जो अनजान मेरा मतलब बाहर की दुनिया में भी इफ्लुएंस होता है एक आदमी के पास अतिरिक्त धन है अब वो सोचता है कि चलो चांद की यात्रा कराए हालांकि बीमारी ही होगी चांद को तो कुछ मिलने को नहीं है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 होनी चाहिए तो एक बार जगह लेने की बात है और तब तुम्हारे दैनंदिन के द्वार बेमानी हो जाते हैं और अनजान अपरचित द्वार जो बंद पड़े हैं उनमें पहली दफे दरारें पड़ती हैं और उनसे ऊर्जा धक्के देकर पहले लगती है तो वहां तुम्हें अतीन्द्रीय अनुभव शुरू हो जाते और जैसे अतीन्द्रीय द्वार खुलते हैं वैसे तुम्हें अपने शरीर का अशरीरी छोर जिसको आत्मा कहें उसकी तुम्हें प्रतीति शुरू हो जाती तो कुंडलनी तुम्हारे की शरीर की तैयारी है अशरीर में प्रवेश के लिए उस अर्थ में मैंने वो बात करी गर्मी के एसेंट और डिसेंड के बाद है और उसके बाद और रुक तो है तो क्या कुंडल में डूब रहे या और कोई सुख है एसेंट तो और डिसेंड को असल में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 पहले शक्ति को नहीं जगाता पहले उनको तो बहुत तभी आया जब उस लहर में सांसल इसलिए उन्हें तैयारी का कोई भी पता नहीं किसी कोई तैयारी लेकिन उनको बड़ी तैयारी नहीं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 तो वो तैयारी दूसरों ने की और किसी एक बहुत बड़ी घटना के लिए की थी वो घटना भी चूक गई तो वो घटना थी किसी और बड़ी आत्मा को प्रवेश कराने के लिए कृष्णमूर्ति को दूसरे तो सिर्फ एक व्हीकल की तरह उपयोग करना था इसलिए उन्हें तैयार किया था इसलिए नहर खोदी थी इसलिए शक्ति की ऊर्जा को जगाया था लेकिन यह प्रारंभिक काम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 किसी और के लिए साधन बनने से इंकार कर देगा इसका डर था इसका डर सदा है इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया गया था इसका डर सदा है क्योंकि जब व्यक्ति उस हालत में आ जाए जब जबकि वो खुद ही साधन बन सके तो वो दूसरे लिए क्यों साधन बनेगा वो इंकार कर दे इन वक्त पर यानी मैं तुम्हें अपने मकान का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 तो प्रयोग दूत है कि हो सकती है तो कोई बहुत कठिनाई नहीं है अमेरिका में उन्होंने बिजली की जो व्यवस्था की है उसने एक जो काम किया है उसके कई दफे क्या परिणाम हो सकते हैं वो मैं बहता हूं इस तरह की स्थिति भीतर भी हो सकती है उन्होंने जो व्यवस्था की है वो ये व्यवस्था की है कि ए,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 उसकी कैपेसिटी थी उस गांव की उतनी बिजली उसको मिलना चाहिए थी, तो, उस सारे तो सारे गांव संबंधित थे वो सारी बिजली उस तरफ दौड़ी वो इतने जोर से दौड़ी कि उस गांव के उस चले गए और दूसरे गांव की मुसीबत हो गई और पूरा का पूरा जितना जोन का इंजाम था वो सब का सब एकदम से खत्म हो गया एक बारह घंटे के लिए अमरीका बिल्कुल कोई दो साल पहले लौट गया एकदम अंधेरा हो गया जो जहां था वह अंधकार में हो गया और सब काम ठप हो गए और उस वक्त पहली दफा उनको पता चला कि हम जिसलिए इंतजाम करते हैं उससे उल्टा भी हो सकता है तो हमारा इंतजाम जो हम करते हैं वो उल्टा हुआ अगर एक एक गांव का अलग अलग इंतजाम था तो ऐसा कभी नहीं हो सकता हिन्दुस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता पूरे हिन्दुस्तान की बिजली चली जाए अमरीका में हो सकता है क्योंकि वो सब इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा और पूरे वक्त धाराएं एक गांव से दूसरे गांव सिर्फ ठोकी रहेंगी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 यानी तुम यहां बैठे हुए हो और यहां पचास लोग बैठे हुए हैं ऐसे मैथड से कि तुम चाहो तो यहां पचास लोगों की सारी विद्युत हारा तुम्हारी तरफ प्रवाहित हो जाए ये सब पचास लोग यहां बिल्कुल ही फेंट हालत में हो जाए और तुम एकदम ऊर्जा केन्द्र बन जाओ लेकिन खतरे भी किए हैं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 तो अपने से ऊपर कहीं आकाश में किसी भी ऊपर के भाव में या अपने से गहरे पाताल के भाव में और जहां तक जगत की व्यवस्था का संबंध ऊपर और नीचे शब्द बेमानी है इसका कोई अर्थ नहीं है ये सिर्फ हमारे सोचने की धारणाएं कि हम कैसा सोचते हैं इस छत को तुम तो ऊपर कह रहे हो कुछ ऊपर नहीं है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 लेकिन फिर भी हमें पश्चिम जाना था हम पश्चिम की तरफ चलना शुरू करते हैं पूरब हालांकि पूब की तरफ चलें तो चलते चलते पश्चिम पहुंच जाएंगे लेकिन उनना हाथ का लंबा रास्ता हो जाए मेरे मतलब सुनो ना तुम तो साधक के लिए और भक्त के लिए फर्क पड़ेगा भक्त ऊपर मानेगा कि फिर हाथ के, हाँ के प्रतीक्षा करेगा साधक नीचे मानेगा इसलिए कमर कसके जगाने की कोशिश करेगा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 इसलिए मैं आरोहण अवतरण नहीं उस पर जोर देना पसंद हूँ बस एक और पूछ लो बस फिर उठे में, जो जो जाता, है। में जो जो जाता है या तो शरीर रहता है फिर पूछना तुम मुझी बात को ले बोलो हाँ एक बहुत टूरिस्ट लोक नारगर में आपने कहा था शीघ्र स्वास्थ्य प्रस्ताव और मैट्रॉलोन के व्यस्त पूरी तरह से तो ध्यान के लिए तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ठगान का अर्थ है ऊर्जाहीनता ध्यान में क्या थकान का मतलब ऊर्जा ऊर्जाहीनता नहीं है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 वहां से ऊर्जा जगती हो और यहां से तुम थकते हो ये दोनों एक साथ चलता है है ना ये एक सांस चलता है इधर तुम थकते हो उधर से शक्ति जगती हो और उस शक्ति को वहन करने के योग्य भी तुम नहीं रहते कि तुम्हारी यहां देखना चाहे तो कहती थकाउ देखने का मन नहीं तुम्हारा मन सोचना चाहे तो मन कहता थकाउ सोचने का मेरा मन नहीं तुम्हारे पैर चलना चाहे तो पैर कहते हम थके हम चल नहीं थकते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 और हम ऐसे सूर्य देख रहे हैं जो अभी अन बने हैं और कभी बनेंगे तो अच्छा हो कि तू भी तरह। अब वह हसन नहीं समझ पाया कि वो क्या कह रहे हैं बस औरत बहुत अद्भुत हुई दुनिया में जिन स्त्रियों ने कुछ किया है उन दो चार स्त्रियों में एक है, वो है। पर वह ऐसा नहीं समझ पाया वो से फिर कह रहा है कि देख सांझ चूकी जा रही और अब कह रहे कि पागल तू सांझ में चूक जाएगा इधर भीतर बहुत कुछ चूका जा रहा है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 आंख कह रही कि हम थक गए हैं अब हम अब इधर यात्रा मत करो इंद्रियां थक रही हैं इनका थकना प्राथमिक रूप से बड़ा सही है तो नहीं लगेगी सहयोग शुरू में लगेगी धीरे धीरे तो तुम्हें बहुत ताजगी लगेगी जैसी ताजगी तुमने कभी नहीं जानी लेकिन शुरू में थकान लगेगी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 तो थक गया जिस दिन तुम जानोगे कि मैं घोड़ा नहीं हूं उस दिन तुम्हारी फ्रेशनेस बहुत और तरह से आनी शुरू हो और तब तुम जानोगे कि इंद्रियां थक गई हैं, लेकिन मैं कहाँ थका बल्कि इंद्रियां चूंकि थक गई हैं और काम नहीं कर रही हैं, इसलिए बहुत सी ऊर्जा जो उनसे विकीर्ण होकर व्यर्थ हो जाती थी वो तुम्हारे भीतर संरक्षित हो गई और पुंज बन गई और तुम ज्यादा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 ऐसा है इसलिए थकेगा घोड़ा तो अच्छा होगा